कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के अष्टम मंत्र तक का विचार हो चुका है नव मंत्र का विचार आज होना है कार्यक्रम संघात तो से अलग आत्मा देहांतर संबंधी नहीं है या है इस प्रकार के संशय को निर्मूल बताने के लिए श्रुति ने कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त शरीरांतर संबंधी आत्मा का पहले अस्तित्व बताया और अन्यथा सिद्धि की आशंका का समाधान करते हुए कहा गया कि जो शरीरादि का जीवन है अस्तित्व है वह प्राणादि के कारण नहीं है अपितु चेतन आत्मा के कारण है न प्राणे न नापान मर्त्यो जीवती कशन इत्यादि से बताया गया और फिर उस आत्मा को ही गुह्य ब्रह्म के रूप में बताया गया अष्टम मंत्र में जो कहा था कि इदंते प्रवक्ष्यामी गुह्यम ब्रह्म सनातनम इस प्रतिज्ञा की उपपत्ति के लिए सिद्धि के लिए अष्टम मंत्र में कहा गया कि जो चक्षुरादि के अपने अपने व्यापारों से उपरत होने पर भी चक्षुरादि का अपने अपने व्यापारों से उपरत होना यानि रूपादि का ग्रहण करना और छोड़ना ग्रहण से रहित होना यही माना जाता है एक प्रकार से उपरत होना वही सुसुप्ती है जब चक्षुरादि इंद्रिया अपना अपना कार्य करते करते थक जाती हैं तो कार्य करना बंद करती है वो तो सुसुप्ति है लेकिन उस समय भी यह आत्मा शरीरातर संबंधी जो है थकती नहीं है वह सोती नहीं है अपितु जगती रहती है ये सुप्ते जागृती कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण इत्यादि से बताया गया ये पुरुष जो आत्मा है वह अभीष्ट पदार्थों का निर्माण करते हुए जगता रहता है मतलब व्यापार चक्षुरादि के व्यापारोपरत होने पर भी जो अपनी कारण उपाधि से कार्य का निर्माण करता रहता है वह चक्षुरादि से अलग है यहाँ अंतर संबंध आत्मा जागृत देह से तो उसका संबंध विच्छिन्न हो गया संबंध छूट गया और स्वप्न देह के साथ संबंध रहता है तो स्वप्न देह देहांतर है और उस देहांतर के साथ संबंध रखने वाली आत्मा इस जागृत देह से अलग है। ऐसे जागृत अवस्था में भी जागृत शरीर छोड़ करके अन्य शरीर धारण करने वाली आत्मा अलग है, और वह आत्मा ही वस्तुतः शरीर रूपी शरीर अंतक पाती प्रधान जो बुद्धि है अंतकरण हैं तद उपाधिक होकर के देहांतर संबंधी प्रतीत हो रही है स्वरूपतः वही सनातन गुह्य ब्रह्म है इसे तदेव सुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते इत्यादि से बताया गया और यह केवल एक शरीर को मात्र धारण नहीं करता है अभी तू कहा तस्मिन लोका श्रिता सर्वे उसी में सारा संसार प्रतिष्ठित है वह समस्त अनात्म पदार्थों का अधिष्ठान है इसीलिए तदुुनातेति कशन तो जैसे लौकिक भ्रम में भ्रम का विषयभूत सर्प दंड भूरेखा माला आदि उनके अपने अधिष्ठान भूत रज्जु का अतिक्रमण नहीं करते हैं यानी रज्जु की सत्ता से निरपेक्ष अपनी स्वयं की सत्ता सिद्ध नहीं कर पाते वैसे ही यह सारा संसार भी संसार में से कोई भी वस्तु अपने अधिष्ठान भूत सनातन ब्रह्म रूप आत्मा की सत्ता से स्वतंत्र अपना अस्तित्व सिद्ध नहीं कर पाते स्वयं अपना स्वतंत्र अस्तित्व आत्मा के अस्तित्व के बिना सिद्ध करना ये आत्मा का अतिक्रमण करना है वो नहीं हो पाता किसी भी वस्तु से यह कहा गया कि तदुनाते कश्चन तो जिसमें सारा संसार अध्यारोपित है और अपने अधिष्ठान को छोड़ करके संसार की कोई भी वस्तु स्वतंत्र सत्ता वाली सिद्ध नहीं होती वही तो यह प्रकृत सनातन ब्रह्म है अब बुद्धि में आत्मज्ञान के प्रतिबंधक अनेकों प्रकार के दोष हुआ करता है। उनमें से एक बुद्धिमान्य कुतर्क ये भी एक दोष माना गया है तो कुतर्क तथा बुद्धिमानद्य दोषों से दूषित बुद्धि जब तक रहेगी तब तक श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा ब्रह्मत्म एकत्व प्रतिपादक वाक्यों का उपदेश होने पर भी बार बार श्रवन होने पर भी नहीं पादक आवरण का निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हो पाता इसके लिए उस ज्ञान में प्रतिबंधक उतर्क को बुद्धिमानद्य को दूर करना जरूरी होता है और श्रुति इन दोषों से दूषित बुद्धि वाले आत्मजिज्ञास को भी ब्रह्म साक्षात्कार हो जा और उनका मानव जीवन सफल हो जा ऐसी उनके हित की कामना करती है हितैषिनी है इसलिए हितैषी तो हो और लेकिन आलसी हो हितैषी का हित संपादन कराने में तो भी हित संपादन नहीं हो पाता और वेद हितैषी है और आलसी नहीं है प्रमादी नहीं है मंत्रानाम जामाता नास्ती ऐसा कहा जाता है आलस आलस्य नहीं होता मंत्रों को यानी वेद को तो इसलिए ऐसे लोगों को उनका कुतर्क बुद्धिगत दोष निवृत्त हो जाए इसलिए दृष्टांतों के माध्यम से श्रुति सम्मत दृष्टांतों के माध्यम से ब्रह्मात्म एकत्व का निरूपण बार बार श्रुति करती है ये नव मंत्र के अवतरण में भगवान भाष्यकार ने कहा था अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालित अंतक करना नाम तो तार्किक कुबुद्धि करता है कुतर्क और एक कुतर्क दो कुतर्क नहीं अनेको अनेकों कौन से तो अनेकों तार्किक कुबुद्धि रूपी कुतर्कों से विचालित हुआ है वेदांत सिद्धांत से अंतकरण जिनका और वेदांत वेद्य वस्तु का अनुभव अंतकरण से ही करना है मन से व अनुद्रष्टव्यम श्रुति कहती है और वह अंतकरण वेदांत श्रवण करने पर भी कुतर्कों के कारण विचलित हो जाता है जिनका बुद्धिगत कुतर्क वेदांत सिद्धांत में प्रतिष्ठित तो नहीं रहने देते अंतकरण को जिनके जिनके मन को भटकाते रहते हैं आ, ब्रह्मात्म एकत्व जगत मिथ्यात्व रूप वेदांत सिद्धांत से जगत के सत्यता के ओर तथा ब्रह्मात्म भेद के ओर चिंतन करने के लिए खींच लेते हैं मन को जिनके कुतर्क तो माना जाता है उन व्यक्तियों को वे अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालित अंतकरण है कुतर्क नामक दोष से दूषित अंतकरण वाले हैं उन्हें भी कई बार तत्वमशादी वाक्य ब्रह्मात्म एकत्व के प्रतिपादक सुनने पर भी उनसे उपदेश होने पर भी वह ज्ञान टिकता नहीं है करण में वो तो कुतर्क टिकने नहीं देता लेकिन उन्हें भी ज्ञान हो जाए यह धारित हो जाए ज्ञान इस अभिप्राय से श्रुति बार बार यही कह रही है ऐसा अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा है अब ये जिससे ब्रह्मात्मा एकत्व सिद्ध हो जाए ऐसे दृष्टांतों से श्रुति बताती है ये माने जाते हैं श्रुति अनुमोदित प्रमाणभूत तर्क वेद अनुमोदित तर्क उन्हीं को यदि आधार बना करके चिंतन करेगा कुतर्क बुद्धि में जिनके विद्यमान हैं वह श्रुति अनुमोदित तर्कों को आधार बना करके चिंतन करेगा तो कुतर्क नामक दोष निकल जाएगा विपरीत संस्कार जैसे शुभ संस्कार से निवृत्त होता है अशुभ संस्कार ऐसे कुतर्क निवृत्त होगा कौन से सुतर्क है श्रुति अनुमोदित तर्क युक्ति और युक्ति के लिए दृष्टांत की जरूरत होती है इसलिए दृष्टांत के माध्यम से ब्रह्मात्म एकत्व को श्रुति बता रही है। भास्कर भगवान ने अवतरण में कहा कि अनेक अनेकताकिबुद्धि विचाल अंत करना प्रमाणपन्नमी आत्मेक ब्राह्मणानां चेतसि ब्राह्मणा चेतसी नधीये तत्प्रतिदन आदरवती पुनः पुनः राह श्रुति तो अनिजु बुद्धि वाले जिज्ञासु कु, कुतर्क से युक्त बुद्धि होगी तो ऋजु बुद्धि नहीं रहेगी सरल बुद्धि नहीं रहेगी वह वेद जिस अर्थ का प्रतिपादन करना चाहता है उससे विपरीत अर्थ कैसे सिद्ध हो उसमें बुद्धि का उपयोग कराएगी कराएंगे वो उकुतर्क कर। हाँ तो इसलिए श्रुति बार बार अपने सिद्धांत को ऐसे साधकों की हितैषी बन करके कहती है तो नव मंत्र का उच्चारण कर लें अथको भुवन प्रविष्टो रूपं, रूपं, प्रतिरूपो एकस्तथा एक प्रतिरूपो बिश्च अग्निदृष्टान्त से औपाधिक भेद और स्वतः अभेद ये श्रुति सिद्ध करना चाह रही सुतर्क है ये तो यथा अग्नि एक अग्नि अनेक नहीं है प्रकाश स्वरूप अग्नि एक है और उसकी उपाधिभूत दाह्य जो काष्टादि हैं, उनमें तो भेद है उनके कारण अग्नि अलग अलग सा प्रतीत होता है लेकिन अग्नि का जो अपना काष्टादि के बिना स्वरूप है वह है औष्ण्य और प्रकाश यही अग्नि का स्वरूप है वह औष्ण्य और प्रकाश अग्नि का जो वो निरुपाधिक स्वरूप है उस स्वरूप में कोई अंतर नहीं है वह दीप का अग्नि भी औष्ण्य होता है प्रकाश स्वरूप होता है चूल्हे में जलने वाला अग्नि भी वैसा ही चिता में जलने वाला अग्नि भी प्रकाश स्वरूप है और दहाक है उष्ण है आह्वनीय अग्नि भी वैसा ही है वो मृत्यु लोक का अग्नि भी वैसा ही है पाताल का अग्नि भी वैसा ही है और स्वर्ग का अग्नि भी वैसा ही है उनमें कोई देश काल और वस्तु के बदलने से अग्नि का जो अपना निजी स्वरूप है औष्ण्य तथा प्रकाश इसमें अंतर नहीं होता वह एक रूप है और उपाधिभूत जो काष्ठादि है यज्ञ जो अग्नि है आह्वनीय अग्नि उसमें पवित्रता बुद्धि है जो गारहपत्य अग्नि है उसमें जीवन उपयोगी पनाकी भावना हो जाती है जीवन स्थिति हेतु है शरीर के स्थिति का हेतु बन जाता है भोजन पकाना आदि में उपयोगी बन करके और अग्नि में अपवित्रता की बुद्धि हो जाती है अग्नि एक होने पर भी सर्वत्र उसके उपाधिभूतों पदार्थ अलग अलग होने से देश काल और वस्तु के अलग अलग होने से माना जाता है अग्नि में भेद और उसका आकार भी फिर अलग अलग प्रकार का होता है अग्नि का अपना तो कोई आकार है नहीं तो ये कहते हैं यथा एक अग्नि भुवनम प्रविष्ट सन रूपम, रूपम प्रतिरूपो बभूव तो एक रूप अग्नि जब संसार में प्रविष्ट होता है भवंती भूतानी अस्मिन भुवनम ऐसी अधिकरण अर्थ में प्रत्यय करके भुवन शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो भुवन शब्द का अर्थ निकलता है प्राणियों के निवास स्थान वो भुवन है लोक और उसमें पृथ्वी आदि लोक में प्रविष्ट हुआ अग्नि पार्थिव अग्नि वह अपने दाह्य काष्ट आदि में प्रविष्ट होकर के यदि काष्ट गोलाकार हैं तो अग्नि भी गोलाकार प्रतीत होता है अग्नि का वह गोलाकार अपना रूप नहीं है उसका तो केवल प्रकाश और अर्षण रूप है और प्रकाश का कोई गोलाकार चतुष्कोनाकार या सठ कोणाकार या आकार नहीं हुआ करता लेकिन अग्नि वैसा प्रतीत होता, तो होता है दाह्य काष्ठेदी, यदि चतुष्कोनाकार है तो चतुष्कोनाकार प्रतीत होता है गोलाकार है तो गोलाकार प्रतीत होता है जैसा जैसा उसकी उपाधि भूत काष्टादि दाह्य पदार्थ हैं वैसा वैसा अग्नि प्रतीत होता है तो ये कहा कि रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तो प्रतिरूप हो गया का मतलब तत्तउ उपाधि के आकार का बन गया प्रतिरूप होना है उपाधि के आकार का होना जैसी उपाधि वैसा ही अग्नि भास्ता है यह तो दृष्टांत है तो दृष्टांत में अग्नि स्वतः निराकार है एक रस है प्रकाश तथा औष्ण्य स्वरूप और उपाधि के कारण उसमें अनेकाकारता है यह स्थिति है दृष्टांत में ऐसे दार्ष्टांत में कहते हैं कि तथा सर्वभूतांतरात्मा एक तो जैसे अग्नि एक रस है स्वतः ऐसे समस्त प्राणियों की प्रत्यगात्मा अंतरात्मा यानी प्रत्यगात्मा वह एक है सर्वभूतांतरात्मा एक है यानी परमात्मा एक है सबकी प्रत्येगात्मा यानी अंतर्यामी सर्वांतर्यामी वह सर्वांतर्यामी है परमात्मा वह भी एक है अनेक नहीं लेकिन काष्ठादि उपादी स्थानीय जो चौरासी लाख प्रकार के शरीर है ये है अंतरात्मा की उपाधि जैसे अग्नि की उपाधि है काष्ठ वो काष्ठ जिस आकार का होगा उस काष्ठ में लगा हुआ अग्नि भी वैसा ही भास रहा है ऐसे शरीर जिस आकार का होगा उसी आकार का शरीर रूपी उपाधि में प्रविष्ट अंतरात्मा जो सनातन गुह्य ब्रह्म है वह प्रतीत होता है अपना उपाधिभूत कार्यक्रम संघात जिस आकार का है उस आकार वाला सा प्रतीत होता है तो ये कहते हैं ये सर्वभूतांतरात्मा एक सन रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवः रूपम रूपम शब्द से लेना तत्त तत उपाधि को मनुष्य शरीर आदि रूप जो उपाधिया है चौरासी लाख प्रकार के शरीर उन शरीरों में प्रविष्ट होकर के प्रतिरूपो बभूव यानी तत्त शरीर के आकार का भासता है जिस शरीर को अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार करता है उस शरीर रूप ही जब तक उस शरीर रूपी उपाधि को धारण करके रहता है तब तक प्रतीत होता है लेकिन वह वस्तुतः तो कैसा है बही वह उपाधि से अलग है असंस्लिष्ट हैं स्वतः तो है उपाधि विनिर्मुक्त ही हैं जिस समय उपाधि के साथ अज्ञान वशात अज्ञानवशा में करके उपाधि के आकार का भास रहा है उस समय भी वह बही है उपाधि से असंश्लिष्ट ही है क्योंकि अधिष्ठान का अध्यस्त के साथ वास्तविक संसर्ग नहीं होता ये अधिष्ठान तथा अध्यास विषम अध्यस्त पदार्थ विषमसत्ताक होने से इनका वास्तविक संसर्ग नहीं होगा समसत्ताक पदार्थों का ही आपस में संबंध बनता है जागृत के पदार्थों का ही जागृत के पदार्थों के साथ वास्तविक संबंध होगा स्वप्न के पदार्थों के साथ वास्तविक संसर्ग नहीं होगा और ये तो उपाधिभूत कार्यक्रम संघात स्वप्न पदार्थ के तरह व्यावहारिक सत्ता वाले मान लो या प्रातिभाषिक सत्ता वाले मान लो माइक है और सर्व सर्वभूतांतरात्मा शब्दित सनातन ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता वाला है तो विषम सत्ता खोने से बही है यानी असंश्लिष्ट है उपाधि से इसलिए नित्य मुक्त है वह स्वरूपतः मुक्त ही है ये हैं का और इन तर्कों को आधार बना करके यदि आत्मचिंतन किया जाए तो वह आत्मचिंतक ये मनन कहलाएगा वह श्रुति जिस अर्थ को बताना चाहती है उसी अर्थ मैं उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होगी उसी निश्चय पर पहुंचेगा वही निर्णय होगा श्रुति जिस निर्णय तक पहुंचाना चाहती है इसीलिए युक्ति से श्रुति अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कर रही है बुद्धिगत कुतर्क को दूर करने के लिए भाष्य को देखिए अग्निर्यथा एक एव प्रकाशात्मा तो प्रकाश स्वरूप जो अग्नि है प्रकाशात्मा सन अग्नि एक एव तो अग्नि के स्वरूप में कोई अंतर नहीं सर्वत्र अग्नि प्रकाश स्वरूप ही है भुवनम शब्द की उत्पत्ति करते हैं वती अस्मिन भूतानि इति भुवनम जिसमें प्राणी उत्पन्न होते हैं उसे कहा जाता है भुवन वो कौन है तो अयम लोक यह जो संसार है पृथ्वी आदि लोक है ये हैं भुवन शब्द का अर्थ और तम इम प्रविष्टो यानी अनुप्रविष्ट तो इन लोक में यानी पृथ्वी आदि लोक निवासी जो प्राणी है कार्यक्रम संघात है उसमें प्रविष्ट हुआ तत्सृष्ट तदेव अनुप्राविष्ट और ये दृष्टांत में तो अग्नि ये पृथ्वी लोक की अधिष्ठात्री देवता है अंतरिक्ष की अधिष्ठात्री देवता है वायु और स्वर्ग की अधिष्ठात्री देवता है तीन लोग हैं न भूर्भुव स्व तो भू की ये अग्नि भुव का वायु और स्व का आदित्य तो अधिष्ठाता के रूप में प्रविष्ट हुआ इस लोक में अग्नि फिर इस लोक निवासी कार्य जो दारवादी हैं यानी उसकी उपाधि उपाधिभूत अग्नियादि है क्या नाम काष्टादि है तो रूपम रूपम प्रति दारवादी दाह्य भेदम प्रति इत तो दारू कहते हैं लकड़ी को और आदि शब्द से फिर दूसरा भी जो उसका लकड़ी से अतिरिक्त दाह्य है उनको लेना वस्त्रादि और उसमें प्रविष्ट हुआ जो अग्नि है वह प्रतिरूप बभूव तो प्रतिरूप में का रूप शब्द से लेना उपाधि को और प्रतिरूप अर्थ है उस उपाधि के आकार का उपाधि का आकार जैसा है वैसा हो जाता है याने तत्र तत्र प्रतिरूपन दाह भेदेन बहुविधो तो का आकार अनेको है अनेक आकार का है उपाधि तो अग्नि भी उन उपाधिभूत दा्य काष्टादि में प्रविष्ट हुआ अनेकों प्रकार का प्रतीत होता है और स्वतः मात्र प्रकाशात्मा एक रूप है प्रतिरूप शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार प्रतिरूप यानी उपाधि सदृशस्य प्रतिरूप शब्द का अर्थ कर दिया उपाधि उपाधि सदृश उपाधि के समान उपाधि का रूप जैसा है ऐसा चतुष्कोण्वादि धर्म के ही दारूणी तदरूपो वनिरअपी लक्ष्यते इत्य प्रतिरूप शब्द का अर्थ निकला तो यदि चतुष्कोणाकार है काष्ठ तो अग्नि भी चतुष्कोनाकार प्रतीत होता है गोलाकार तो गोलाकार प्रतीत होगा जिस आकार वाला अग्नि का उपाधि है उसी आकार वाला प्रतीत होता है तो प्रतिरूप हो जाता है यह दृष्टांत हो गया अब दारिष्टांत को कहते हैं कि एक एव तथा सर्वभूतांतरात्मा सर्वेशम भूता नाम अभ्यंतर आत्मा तो सभी प्राणियों की अंतर आत्मा वो भी एक एवं सन एक ही है उसके आत्मा के स्वरूप में भी स्वतः कोई भेद नहीं है वह भी निर्विकार निर्विकारचिद्रूप ही है जैसे प्रकाश स्वरूप है अग्नि ऐसा चेतन प्रकाश स्वरूप आत्मा है और अति सूक्ष्म दारवादिषु इव सर्वदेह प्रति प्रविष्टवात् प्रतिपो बभूव तो जैसे अग्नि अपने स्वरूप से मात्र प्रकाश रूप होता हुआ भी काष्ठादि में प्रविष्ट होकर के अनेक आकार वाला हुआ ऐसे कहते सर्वदेहम प्रति प्रविष्टवात तो चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में प्रविष्ट होकर के चौरासी लाख प्रकार का यह चेतन प्रकाश स्वरूप आत्मा प्रतीत होता है मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हुआ मनुष्य के आकार का गौ शरीर में प्रविष्ट हुआ गौ के आकार का पक्षी शरीर में प्रविष्ट हुआ पक्षी जैसा दिखता है देवता शरीर में प्रविष्ट हुआ देवता जैसा दिखता है ये उपाधि का जो आकार है वही उपहित का आकार प्रतीत होता तो प्रतिरूपो बभूव और बहिश्च ये कहते हैं कि स्वेन अविकृतेन रूपेण आकाशवत वह वस्तुतः उपाधि के संसर्ग से उपाधि सन्निधि में उपाधि जैसा प्रतीत होने पर भी स्वरूपतः उस समय भी वो बाहर हैं कारत हैं उन आकारों से रहित हैं जैसे जपाकुसुम की सन्निधि में स्पटी को जिस समय लाल प्रतीत हो रहा है उस समय भी स्फटिको सफेद ही है ऐसे अलग अलग उपाधि के रहते हुए भी औपाधिक रूप से चौरासी लाख प्रकार का प्रतीत होने पर भी स्वतः उस समय भी उन उपाधि विवेक नेत्र से उपाधि से विविक तो उसको देखते हैं तो मात्र निर्विकार चेतन रूप ही प्रतीत होता है न जाएते मियते व्यपश्चित जो शुरू में कहा था यमराज जी ने वैसा ही प्रतीत होता है ये यहां पर कहा मूल श्रुति में बही शब्द का प्रयोग करके उसका अर्थ कर दिया भाष्कर भगवान ने स्वेन अविकृतन स्वरूपेण बही हैं यानी एक रस हैं उपाधि के आकारों से रहित हैं कैसा तो कहते आकाशवत तो जैसे आकाश घटस्थाकाश घटाकार सा प्रतीत होता है उस समय भी वह मात्र अवकाशात्मक ही है और एक दृष्टांत है दशम मंत्र में दशम मंत्र का अवतरण है भाष्य में तथा अन्यो दृष्टान्त जैसे आत्मा स्वतः एक रस होता हुआ उपाधि के कारण अनेक सा प्रतीत होता है इसके लिए अग्नि दृष्टांत हुआ नव मंत्र में बताया गया ऐसे दशम मंत्र में वायु रूप अग्नि से भिन्न दृष्टांत भी बता रही दृष्टान इसलिए कहा कि तथा दृष्टांत, यथा अग्नि दृष्टांत तथा अन्य यानी वायु भी दृष्टांत है दशम मंत्र का उच्चारण कर लें वायुर्यथ वायुर्यथै को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम रूपम रूपम प्रतिरूपो बहु बहुवा। रूपम रूपम प्रतिरूपो बहु तो कहते हैं यथा वायु स्वात्मना एक ऐसा लगाना तो वायु स्वात्मना ने स्वरूप को लेकर के एक रूप ही है स्वतः उसका कोई अनेक रूप नहीं है लेकिन वह भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुआ तो इस संसार में निवास करने वाले चौराशिला प्रकार के कार्यक्रम संघात में रूपम रूपम से, से लेना ये सारी कार्यक्रम संघात रूप उपाधि और उसमें प्रविष्ट हुआ वायु प्राण रूप से परमात्मा का प्रतिनिधि के रूप में ये वायु इस शरीर में विद्यमान है न प्राण वायु तो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुवा तो कार्यक्रम संघात में प्राण रूप से अध्यात्म वायु प्राण रूप से प्रविष्ट हुआ जो ये वायु है वह प्रतिरूपोब हुआ तो उन चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में प्रविष्ट हो करके शरीरों के जैसा ही भाजता है वायु वैसा नहीं होता उसका स्वतः रूप तो एक रस है वायु तत्व ये दृष्टांत है और तो जैसे अग्नि में था अग्नि दृष्टांत से जो सिद्ध करना था वही वायु दृष्टांत से भी सिद्ध किया जा रहा है एक तथा सर्वभूतांतरात्मा तो वायु जैसे स्वरूपतः एक रस है ऐसे सर्वांतर्यामी चेतन भी स्वतः एक रस है और रूपम रूपम प्रतिरूपो बभू वो अनेक रूप वाला सा प्रतीत होता है चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में प्रविष्ट हो कर के और उपा उस समय भी स्वतः बही है यानी अपने स्वरूप से अप्रच्युत हैं स्वस्वरूप में ही स्थित है उस समय भी थोड़ा सा भाष्य है था एक भुवनम प्रविष्ट रूप रूप प्रतिरूपो ब इसकी व्याख्या करते हैं कि प्राणात्मना देहेशु अनुप्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो रूपो इति। तो प्राण रूप से शरीर में प्रविष्ट हुआ वायु जिस शरीर में प्रविष्ट होता है उसी शरीर के आकार का प्रतीत होता है और बाकी जो उत्तरार्ध है इस दसवें मंत्र का वह तो सिद्धांत को बताने के लिए है दार्ष्टान्त को बताने के लिए है दार्ष्टान्त का अर्थ जो नवम मंत्र में बताया गया वही है यहां पर भी इसलिए लिखते हैं भाष्कर भगवान की सर्व इत्यादि नम स इत्यादि समानम ये लिखा है न कि बभुअ समक में तो वेत्यादि समान ऐसा लिखते हैं का मतलब है सर्व इत्यादि समानम तो सर्व इत्यादि समान तो सर्व सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव इत्यादि जो दाष्टान्त को बताने वाला उत्तरार्थ है उसका अर्थ नवम मंत्र के उत्तरार्थ में जो बताया गया वही है वही सही अर्थ है अब इन दो दृष्टांतों से आत्मा स्वतः सो, एक है उपाधि के कारण अलग अलग से प्रतीत होते हैं ये बताया गया मतलब तो भेद कल्पित हैं वास्तविक अभेद हैं और वो वास्तविक अभेद का बोध जिसे होता है आत्मा के वास्तविक स्वरूप का उसका फल जो पहले बताया न सोचेति विमुक्त विमुचते वो हो जाएगा और बाकी उपाधि को लेकर के औपाधिक स्वरूप में भेद को सत्य मान करके ही कुतर्क से आत्मभेद सिद्ध किया जा सकता है लेकिन श्रुति अनुमोदित जो सुतर्क हैं वह तो आत्मा का एकत्व तो ही बताता है आत्म स्वतः आत्म एकत्व औपाधिक आत्म भेद यही युक्ति से भी सिद्ध होता है ये दो मंत्रों में बता करके अब कुतर्क ही है किसी किसी प्रकार से सोचता ही रहता है जब तक कुतर्क की जड़ें अंतकरण में रहती है तब तक श्रुति विरुद्ध अर्थ ही सोचेगा अब तो कहते हैं मान लिया जाए कि एक ही परमात्मा सारे शरीरों में विद्यमान है कुतार्किक का तो अपना पूर्वाग्रह तो है कि जितने शरीर उतने आत्मा और प्रत्येक शरीर में आत्मभेद मानने के लिए वे हेतु बताते हैं सुख दुखादि की सुव्यवस्था जितने शरीर उतने आत्मा होंगे तो एक समय में ही किसी का सुखी होना किसी का दुखी होना ये उपपन्न होगा क्योंकि अलग अलग शरीर में आत्माएं अलग अलग हैं और एक ही आत्मा मानेंगे यदि तो एक के दुखी होने से सब के दुखी होने की आपत्ति एक के सुखी होने से सबके सुखी होने की आपत्ति एक के मरने से सबकी मृत्यु की आपत्ति ये सब आपत्तियाँ आती हैं एक उतर्क बुद्धि में आते हैं ऐसे यदि एक ही आत्मा सब शरीर में मानेंगे तो इन सब चीज़ों का क्या होगा और दूसरा सारे शरीरों के दुखों से दुखी मानना पड़ेगा उस एक अंतर्यामी को यदि जीव जीव जीवों का आपस में भेद नहीं मानेंगे और सारे जीवों का परमात्मा से भेद नहीं मानेंगे तार्किक तो कहते हैं हमारे मत के अनुसार तो जीवात्मा परमात्मा इन दोनों का भेद है और जीवात्माओं का भी आपस में भेद है इसलिए सारे जीवों के दुखों से उनसे भिन्न परमात्मा दुखी नहीं होगा जिनके मत में जीव उनसे भिन्न परमात्मा है जीव परमात्मा से भिन्न है और जीव जीवों का भी आपस में भेद है जिनके मत में उनके यहाँ एक जीव के दुखी होने से दूसरे जीव को दुखी होने की आपत्ति नहीं आएगी सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं ये व्यवस्था जीवात्मा परमात्मा का भेद मानने पर जीव जीवों का आपस में भेद मानने पर बन जाती हैं और जो सारे जीवों से परमात्मा को अभिन्न मानना चाहते हैं उनके मत में मानना पड़ता है यह आपत्ति आती है परमात्मा को ही सारे जीवों के दुखों से दुखी होने की आपत्ति ये एक कुतर्क बुद्धि में आ जाता है इस कुतर्क की निवृत्ति के लिए श्रुति सम्मत तर्क बताया जा रहा है ग्यारहवे मंत्र में तो इसका अवतरण है ग्यारहवे मंत्र का भाष्य में इसे देखिए एकस्य सर्वात्म सर्वात्म इत्यादि और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है परमात्मा दुखी सैत दुख भिन्नवात्त लोकवत सर्वात्मकुतर्क परी स ये है प्रतिज्ञा वाक्य दुख्य हेतु वाक्य हेतुवाक्यँ लोकवत ये, ये दृष्टांत तो दृष्टाता तो परमात्मा रूपी पक्ष में दुखित्व कहो या दुख कहो साध्य है दुख भिन्नत्व पक्ष हैं हेतु है और लोकवत दृष्टान्त है परमात्मा को सभी के दुखों से दुखी मानने की आपत्ति आएगी क्यों तो दुखी से अभिन्न होने से दुख भिन्नत्वात्त दुखी है जीव और उस दुखी जीव से अभिन्न परमात्मा होने से जैसे दुखी जीव स्वयं अपने से अभिन्न होने से अपने दुख से दुखी है, ऐसे उससे अभिन्न परमात्मा भी दुखी होने की आपत्ति आएगी लेकिन परमात्मा को तो नित्यमुक्त कहा जाता है आप परमात्मा को नित्य मुक्त कहते हो और दुखी जीव उसे अभिन्न भी मानते हो तो दुखी होने की आपत्ति आएगी इस प्रकार का जो कुतर्क है इसका निराकरण करने के लिए ग्यारहवा मंत्र है इसलिए अवतरण में भाषकर भगवान लिखते हैं कि एकस् सर्वात्म संसार दुखी तम पर इति प्राप्त अतः इदम् उच्यते तो एकस्य सर्वात्म एक चेतन ब्रह्म को सर्वात्मा मानेंगे सभी शरीरों में एक आत्मा मानेंगे तो संसार दुखी तम तो संसार दुखों से दुखी परमात्मा को ही मानने की आपत्ति आएगी इति प्राप्तम इस प्रकार का परमात्मा में सारे जीवों के दुखों से दुखित्व का प्रसंग प्राप्त होने पर इदम उचते ये युक्ति बताई जा रही है पर आ, सारे शरीरों में एक आत्मा को स्वीकार करने पर भी आ, सब के दुखों से दुखी उस परमात्मा को मानने की आपत्ति नहीं आएगी ये दृष्टांत से बता रहे हैं आकाश दृष्टांत से यह सूर्य दृष्टांत से सूर्य दृष्टांत से बताया जा रहा है सूर्यो यथा सर्वलोक से चक्ष इत्यादि से इस ग्यारहवें मंत्र पर चर्चा हम लोग करेंगे कल